ओ, पालन हारे, ओ नारे। मैं हूँ अमृतलाल मोहनलाल लाल जैन और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडो मोदा नाइन्टी पॉइंट फोर आफ एम बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत आ, स्वागत है और आज के इस प्रोग्राम के खास मेहमान रहमान मुजम्मदार जी विशेष बांग्लादेश ढाखा से पधारे हैं और आप विशेष स्पोर्ट्स पर्सन हैं और कोच भी हैं और अलग अलग जो क्रिकेट टीम होती हैं उन सभी को आपने कोचिंग दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आपसे अभी रूबरू होंगे और विशेष जब हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में तो आज के समय में स्पोर्ट्स अपने आप में एक अलग जो हैं मुकाम ले चुका है और हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं यूथ हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर आकर अपना करियर भी फ्रेम कर सकते हैं और भारत देश को एक नई पहचान दिला सकते हैं आइए आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आशिकर रहमान मुजिमदार जी आपका धन्यवाद रमेश भाई आपको भी धन्यवाद कैसे हैं आप? FM, बहुत अच्छा है जी, जी. अच्छा टाइम गुजर रहा है चल रहे। है मैं चाहूँगा कि जो विशेष बांग्लादेश में स्पोर्ट्स के बारे में वहाँ पर लोगों की क्या मान्यताएँ हैं वो थोड़ा सा हमें बताइए वहाँ पे मेरा बांग्लादेश में जो एक आ, क्रिकेट कल्चर है फुटबॉल कल्चर स्पोर्ट्स का एक कल्चर है हमारा बांग्लादेश में क्योंकि हम लोग लिबरल कंट्री है वहाँ पे हर रिलीजन के आदमी रहती है एक रिलेशनशिप है एंड वहाँ पे आ, क्रिकेट जो है अभी चल रहा है वो एक जैसा ईट इट, ईटिंग जैसा अच्छा ईट <laughs> क्रिकेट क्रिकेट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट <laughs> भिल्कल, भिल्कल। तो आपका स्पोर्ट्स के प्रति कैसे आना हुआ स्पोर्ट्स इसमें कैसे आना हुआ आपका क्या बचपन से आपको रुचि थी या बीच में ऐसा कुछ स्टोरी बना जिससे आप इस तरफ आए देखिए रमेश भाई मेरा फैमिली में कोई नहीं खेलता था अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी नहीं, नहीं कोई नहीं, नहीं खेलता मेरा लगता है मैं पिछले जन्म से खेला इसीलिए <laughs> तो और एक होते हैं जो देख के देख के सीखते हैं तो बचपन में एरिया में जो बड़ा भाई होते हैं जी जी तो उन्होंने खेलता था देखता था इंस्पायर होता है बट मेन जो इंस्पायर हुआ मैंने मेरा देश में एट्टी में इंडिया पाकिस्तान का सीरीज हुआ उस टाइम में मोहम्मद अज़रुद्दीन कोच था एंड इमरान खान कैप्टन था पाकिस्तान का तो मैंने देखा मोहम्मद अजरुद्दीन हाथों में वो स्लिप कैच में हाथों में प्रोटेक्शन लेते और इमरान खान ने जो लंबा-लंबा बाल था वो हेयर बैंड हेड बैंड पर थे एंड मेरे एरिया में जो ट्वेंटी 25 और 30 घर था एक ही टी था पड़ोस के घर में जाके हम लोग टी देखते थे तो देखा जो इमरान इमरान खान का जो फैशन है अजहरा द्दीन का जो स्टाइल है आ, तो वो मेरा कोई अट्रैक्ट करता था उसका बॉलिंग स्टाइल अजराद्दीन का फील्डिंग बैटिंग नहीं वो नहीं नहीं नहीं। मेरे को अट्रैक्ट करता था तो मैं उनका जैसा बनना चाहता था बिल्कुल तो बौरा भाई के साथ प्रैक्टिस करता था टेनिस बॉल में खेलता था तो टेनिस बॉल में खेलते खेलते वो मेरा जो रिलेटिव है उनका कुछ नज़र आया मेरे अंदर से क्योंकि हम लोग बचपन में आ, सारे गेम खेलता था विंटर में क्रिकेट बैडमिंटन रातों में सामर में फुटबॉल खेलता था और, और बहुत गेम्स था हम लोग खेलता था हुँ, हुँ, तो ऐसे खेल के सारे खेल के खेल के एक चूज कर लिया क्रिकेट सो so, हम लोग कुमिला में था मेरा बर्थ प्लेस तो so, मेरा फादर आ, नौकरी करता था गवर्नमेंट जॉब ढाका में सो so, नाइन्टी में हम लोगों को लेके आया तो उन आने के बाद जो रियल प्रोफेशनल क्रिकेट कोचिंग मैंने शुरू किया दैन धीरे धीरे इतना दूर आया लाइफ जर्नी बिल्कुल बिल्कुल चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि क्रिकेट के प्रति आपकी जो भावनाएँ हैं जो विचार है वो आपने बताया हमें और किस तरह से इस फील्ड में आपका आना हुआ ये भी आपने बताया कि कई बार होता है कि हम लोगों को आ, कुछ पूर्व संस्कार होते हैं क्रिकेट का या फिर खेल जगत का तो वो चीज़ आप में आपने देखा और क्योंकि आपके फैमिली से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्पोर्ट्स में कुछ किया हो अब बात करते हैं कि जैसे आज के समय में हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं तो इसमें एक लंबा जो है तपस्या भी लगता है एक कंटिन्यूस जो है आपको जैसे कि प्रैक्टिस लगती हैं और बिना कोच के प्रैक्टिस करना भी मुश्किल लगता है कोच भी ज़रूरी है तो कैसे हम लोग कोच को डिसाइड करें क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हम अगर जुड़ जाते हैं कोचिंग लेना hmm. शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है आ, स्पोर्ट्स में कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है तो आपका क्या विचार है इस ये मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ देखिए मैं बांग्लादेश से मेरा मदर लैंगवेज बांग्ला बंग, बट मैं हिंदी कह रहा हूँ क्योंकि आई डू बिलीव देर इज़ नो वेरियर इन दिस वर्ल्ड अबाउट दैंगवेज सो आई एम ए फ्रीडम फ्रीडम माइंड हिंदी तो <laughs> yeah. so, जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा रमेश भाई आपने मेर, मेरा लगता है जो हमारा जो कोचिंग पैनल है कहा भी सबकिनेंट में ये चूज़ अच्छा चूज करना बहुत ज़रूरी एक ये, ये क्या स्परिचुअल पावर लगता है जी वो कुछ कैसा है क्योंकि आजकल बिजनेस हो गया क्रिकेट के स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स से बिजनेस हो गया प्लेयर लेकर इतना अच्छा नर्सिंग नहीं करते बट फिर भी मैं कहना चाहता हूँ जे अपनी अपना चिल्ड्रेन को चा भी देब्जर्व करिए कौन से कोच ऐसा अच्छा है एंड इन्वॉर्मेंट कैसा है उनका मौन कैसा है क्योंकि मैंने बचपन में जो सफ़र किया मैंने खोच जी जी जी ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ए, मेरा जो कोच था बहुत अच्छा था बट मैंने देखता था मैं, आ, दूसरे अकेडेमी में वो परफॉर्मेंस के लिए और किसी के बारे में क्योंकि हम लोग के साब कॉन्टेंट में आता है जब मैं कोच हूँ तो स्टूडेंट एक डिस्टेंस हो जाता है हम्म हम्म डिस्टेंस होने के बाद में प्लेयर को फ्रीडम खो जाता है बच्चा को जो एक ड्रीम है वो भी खो जाता है वो अपने मन से नहीं खेल पाता है कोच बलेगा तो फिर खेलेगा उसका बिना कोई नहीं हो ऐसे शॉर्ट्स खेलेगा वो पुल शॉट खेल रहा है कोच कह रहे नहीं डिफेंस कर रहा हो <laughs> वो उसका जो नेचुरल शॉट है वो ऑफ कर देता है तो आप अपना बच्चों को प्लेयर को जहाँ भी भेजेगा एक महीने दो महीने आप विजिट करिए उस प्लेस में आसपास जो लोग है आ, आप बात कर सकते हैं जी कोच कैसा है क्योंकि कोच जैसा सिखाएगा प्लेयर ऐसे सीखेगा तो ये भी टेक्निकल चीज़ एक है, क्रिकेट और एनी स्पोर्ट्स जो गलती से गए तो गलती सीखेगा तो डेवलप नहीं होगा नहीं। क्योंकि ये मेंटल एंड फिजिकल का खेला खेल है एंड स्परिचुअल का भी खेल है तो मैं कहूँगा जो ऑब्जर्व करिए एंड जहाँ भी आप इन्वॉल्व हो जाएगा उसके बाद में कोच को ट्रस्ट करना है क्योंकि इस दुनिया में कोई कोच खराब नहीं होता अपने अपने ज्ञान से ये ट्रीट करता है सो कोच को ट्रस्ट करना मत ट्रस्ट इन्वॉल्व होने पहले ऑब्जर्व करना देखो कुछ कैसे है ये मेरा uh... फीलिंग से हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा और मुझे लगता है कि हम लोग जिसको भी अपना कोच मानते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने जो जो बताया है वो वो चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर वो चीज़ें बिल्डअप हो जाती हैं और एक टाइम लगता है कि जब तक आप खुद उसमें प्रैक्टिस में आपकी जो है अच्छी पकड़ हो जाए और रेगुलर आपकी आदत बन जाए उस समय तक आपको थोड़ी सी मुश्किलें लगेंगी लेकिन एक बार आदत में आ जाता है तो फिर नहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो वो टाइम वो कब हो सकता है कि आपको 10 दिन में भी प्रैक्टिस आपका बन जाए 21 डेज में भी आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए अच्छे से आपका बॉडी एब्जर्व करे आपके लिए वो मांग करे कि भाई चलो अभी प्रैक्टिस करना है तो ये जो है ना थोड़ा सा वो टाइम जो है आपको देखना है अपने पर्सनल लेवल पे और जो भी कोच करेंगे क्योंकि कोच अपना पूरा बेस्ट देगा क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हैं तो वो भी चाहेगा कि मेरा नाम हो जब आप खेलेंगे तो उनका नाम होगा अगर आप नहीं खेलेंगे तो उनका नाम नहीं होगा तो ये वाइस वर्षा है इसमें कुछ वैसे भेदभाव की बात नहीं होती है बस दोनों में एक जो है ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है तो बहुत ही अच्छी बात रहमान जी आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थियों को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है और कभी भी बिना बना कैसे कहते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान नहीं वैसे ही कोच के बिना आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो विशेष रूप से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने कोच के साथ प्रॉपर जो है कम्यनिकेशन आपका बना रहे तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जाते जाते कि भाई बांग्लादेश में किस तरह का जो सिचुएशन है कैसा टूरिज्म के दृष्टिकोण से वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने जैसा है बांग्लादेश में <laughs> क्योंकि हम लोग उसको कहते हैं रिवर आ, आ, रिवर ऑफ मदर कंट्री मदर ऑफ़ रिवर कंट्री सो चारों तरफ नदी है? है नदी है पानी है तो यहाँ पर एक है खुलना के साउथ साइड में अच्छा साउथ साइड में सुंदर भवन है वहाँ पे जो फॉरेस्ट एंड टाइगर रॉयल बेंगल टाइगर हमारा जो लोगो है क्रिकेट टीम का रॉयल बेंगल टाइगर भी वहाँ पे है और और एक ईस्ट में ईस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा जो बीच है लॉन्गेस्ट बीच ये काक्स बाज़ार है हमारा जो ईस्ट में बांग्लादेश के ईस्ट में एंड और एक प्लेस है टूरिस्ट प्लेस है ये सेंट मार्टिन सेंट मार्टिन द्वीप उसको कहती है सेंट मार्टिन आईलैंड वो भी बहुत अच्छा है और uh, बोरीशाल ये, वो भी साउथ में है और uh, उसको कहती है कुआकाटा अच्छा। तो वो भी अच्छा है तो टूरिस्ट घूमने के लिए बहुत बहुत सारे जगह है अच्छा अच्छा पेशेंस रखना पड़ेगा <laughs> क्योंकि मेरा ढाका में जो ट्रैफिक जैम <laughs> तो है तो जारी जितना टूरिस्ट आते हैं ट्रैफिक जैम को एंजॉय करते हैं <laughs> क्योंकि यही मेरा बट वी आर इम्प्रूविंग और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फ्लाई मेट्रो रेल एंड रिसेंटली पद्मा ब्रिज ने किया था अच्छा, बहुत बड़ा ब्रिज पदमा ब्रिज खुलना से ढाका का कनेक्शन हो गया तो मेरा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है हम लोग भी खुश हैं विज़िट करने के लिए अच्छा है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बंगाल के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हैं ये आपने बताया है और वैसे चारों तरफ से पानी है तो निश्चित तौर पे उसकी ब्यूटी अपने आप में वही लगता है कि भाई हम लोग समुंदर के किनारे जाते हैं तो भी खुशी फील करते हैं तो आप निश्चित तो बांग्लादेश जाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगा वहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखकर और मैं चाहूँगा कि आज के समय में हमारी जो यूथ हैं इस और आने के लिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनके बीच में आ जाती हैं जो उसको वो अचीव करने में मुश्किलें आती हैं तो एज ए स्टूडेंट मैं अगर सोचूं कि मुझे आ, स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे देखिए मेरा जो ओपिनियन है हुँ. मेरा जो थाट है ये है सोच के पहले सोचना है जो मेरा क्या करना है इस्पोर्ट्स और एडुकेशन और साइंटिस्ट और समथिंग तो मैं पेरेंट्स को क्या कहूँगा पेरेंट्स को कहूँगा जो आपको जो बच्चे है बच्चा है आ, उनको इंस्पायर करिए उनको ग्राउंड पे लेके जाइए अब देखिए ऑब्जर्व करिए आपको जो चिल्ड्रन शान और डॉटर वो कौन से स्पोर्ट्स में और कौन से स्किल में और कौन से ओ क्या इन्जॉय करता है तो उसके बारे से आप चूज़ करिए उसका ऊपर उसके ऊपर चूज करिए क्या चूज़ करना है इस्पोर्ट्स में आना है तो Uh, अच्छी बात है आज, आज आज तो इस दुनिया में स्पोर्ट्स भी एक प्रोफेशन है अच्छा आ, नेम फेम होता है करियर बन जाता है बट mm -hmm. uh, उनका प्रेशर मत डालिए uh, मैं आह्वान करूंगा ऑल पेर, पेरेंट्स को डोंट डू मै पुट प्रेशर बट चूज़ करने दीजिए वो प्लेयर को तो वह प्लेयर को कहूँगा जब प्लेयर बनने के लिए आ, उसको थाट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए थॉट प्रोसेस थॉट है बचपन से है बिगिनिंग से थॉट प्रोसेस uh, ये आप अपना आपसे कर सकते मैं रेडो से कहूँगा जो uh, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज आई डू बिलीव आई एम दस्ट ब्रह्मो कमर का जो सेंटर है हर जगह में होता है hmm. छोटा और बड़ा आप जाइए सेंटर पे सेंटर पे जब जाएगा आपको साथ एक एनर्जी आएगा बिल्कुल एनर्जी जब आएगा आप चूज कर, कर सकते हैं जब हमको क्या करना है क्योंकि मैं जो सफ़र किया बचपन में मेरे को कोई गाइडेंस नहीं है कोई कुछ नहीं कोई सेंटर नहीं है स्परिचुअल सेंटर भी नहीं है तो मैं चूज़ किया अपने अपनी से देख के देख के बट अभी तो मॉडर्न जुग है टू तो ये मॉडर्न जुग है ब्रह्मा कुमारी का सेंटर बहुत सा, सारे है तो स्पोर्ट्स वो विंग भी खोला ब्रह्मा कुमारी विंग्स बहुत मेहनत कर रहे हैं उसका अपने आप को पैचन के लिए ब्रह्मा कुमारी जो काम कर रहा है इसके लिए मैं अनलिमिटेड सैल्यूट दूँगा क्योंकि ये एक मैसेंजर तरफ से आया ऊपर वाला से अल्लाह से तो मैं कहूँगा आप पहले सेंटर पे जाइए इस्पोर्ट्स में जाना कि पहले सेंटर पे जाइए सेंटर पे जाइए दैन आपको आइडिया आ जाएगा ये मैं 100 sure, जा आपको हंड्रेड परसेंट इंश्योर करूँगा श्योर एकदम श्योर जब आपको आइडिया आएगा आएगा जब आप सेंटर में जाएगा मेडिटेशन करेगा वहाँ का जो स्परिचुअल गुरु है जो दीदी बहन जी और भाई जी है उसका साथ करिए क्योंकि उनका तो अनसेल्फिशनेस हार्ट अनसेल्फिशनेस थॉट अनसेल्फिशनेस बिकॉज उन ना बनना बन चाहते हैं नेता ना कोई नेम ना कोई फेम इसी <laughs> लिए खुदा खो, का साथ कनेक्टिंग होता है तो अच्छा आंसर आता है उन लोगों के पास से जो मैं रियलाइज किया रहमान जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आपने आ, टिप या कहें की आपने यूथ को दिया है क्योंकि जो लोग इससे और आना चाहते हैं तो खेल में सिर्फ आपका मन अगर स्ट्रांग हो तो सब कुछ हो सकता है ना बिल्कुल तो वो एक अच्छे सोच से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से अच्छे लोगों के संगत से ज़रूर आ सकता है इसलिए कहा जाता है जैसे कि आज जो हमने सुना कि मन जीते सो जीत तो ऐसा नहीं है मन तो है ही है लेकिन उसको समझना पड़ेगा मन मन में जीत माना किस पर जीत होना चाहिए मन के अंदर जो हमारी वीकनेसेस हैं माया जिसको कहते हैं तो उस पर विजय होना चाहिए माया पर विजय होगा तो फिर आप विश्व पे विजय बन सकते हैं विश्व जीत बन सकते हैं तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा सा जो का चीज़ों को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी ऐसे कहने में आते हैं कि मन जीते जगत जीत है ना? जीए। लेकिन एक्चुअली वो माया जीते तो जीते जीते हैं हैं। तो उसको समझना है कि मन कहा भटकता है हाँ। माया में भटकता हाँ। है अगर मन भटकेगा ही नहीं तो आप तो विजय है ही है। <laughs> तो से पे इन सारी चीजों को गहराई से समझने के लिए आप कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी का जो डिसकोर्स है उससे जुड़ जाए तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा और अच्छा जो बचपन का स्पिरिचुअल गुरु है जो स्वामी विवेकानंद दो उन्होंने एक माया के बारे में बोला जी जब माया नहीं उसको छाया दाओ छाया मैं आवेग नहीं जो इमोशन नहीं बिल्कुल उसको विवेक दाओ विवेक से हाँ, हाँ जीता जा सकता जीता बिल्कुल तो ये हो हो सकता है ये जो माया है क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग इस दुनिया में रहते हैं इस्पेशली सबकिनेंट बहुत इमोशनल uh, है बहुत uh, माया का अंदर में फात हम लोग बिल्कुल तो मैं कहूँगा जो आपको अप, जहाँ पे जहाँ पे आपको क्या कम्फोर्ट है ये नहीं है जो ब्रह्म कुंवर में आना है बिल्कुल बिल्कुल अच्छे के लिए जहाँ पे आपको चूज करिए कि कहाँ पे जाना है क्योंकि मैं मेरा अच्छा लगा ये ब्रह्म कुमारी इसीलिए मैं मैसेज दे रहा हूँ जो ब्रह्म कुमरी पर आओ बट आपको ऊपर आप कहाँ जाना है आपको चूज़ करिए बट कोई ना कोई गुरु का पास जाओ जो है बट अच्छा भी भी एक एक है, है, है। हाँ। पैसा मांग रहा है भी अब देखिए पैसा का मामला है तब सोचिए ये गुरु के अंदर में कुछ गड़बड़ है जहां भी देखिए निस्वार्थ उसके अंदर करेगा क्योंकि ब्रह्म कुमरी तो पैसे नहीं लेती मैंने, मैंने <laughs> जो फील किया तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। और मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को ख़ास मैसेज मिल गया होगा कि अगर आपको स्पोर्ट्स में आना है तो किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए वो हमने अभी अभी आपसे बातों में ख़ास समझ लिया होगा और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है इस और, और स्काई इज़ द लिमिट है आप कर सकते हैं बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस और अपने मन को मजबूत और अच्छे विचारों के साथ पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको इस फील्ड में एंटर करना तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या बताना चाहेंगे आप uh, <laughs> मैसेज में बताना चाहूँगा जे तुम्हारा जो माय लक्ष्य है ये टारगेट है जी वो फुलफिल करने का पहले छोड़ना नहीं बिल्कुल छुट्टे जाओ और एक मैसेज है लक्ष्य टारगेट करने से पहले तुम कनेक्ट हो भगवान का साथ और ईश्वर का साथ जो सुन रहे हैं मैं कह रहा ऑडियंस को और अल्लाह का साथ जब उसको साथ कनेक्ट हो क्योंकि तुम्हारा ये हमारा अपन है ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन है बिल्कुल उसकी भी ना सारे माया है मोह है मैं जो रियलाइज़ किया मैं जो इस आ, मैंने मेरा अभी फोर्टी टू ओल्ड मैं जब लास्ट फाइव इयर्स मैंने रियलाइज़ किया बहुत देर हो गया मेरे hmm. क्योंकि मेरे को कोई नहीं गाइड किया कुछ नहीं किया बट मैंने फोर्टी टू ईयर्स फाइव ईयर्स हुआ मेरा लग रहा है अभी मेरा पास साल है पाँच साल हुआ सेफ दुनिया में, में मेरा पाँच साल हुआ मैं स्टार्ट करूंगा या से, न्यू या से। बिल्कुल न्यूज हाँ, या तो जितना दिन रहूँगा दुनिया में अच्छा काम करूँगा ये मेरा संकल्प है एंड संकल्प करने के पहले अल्लाह का साथ और ईश्वर का और भगवान का साथ कनेक्ट होना है क्योंकि ये मेरा जब मैंने उसको मेरे को पता नहीं था ईश्वर कौन है मैं जब उनका सोचता मेरा आंसू आ जाता है बिल्कुल बिल्कुल चलिए रहमान जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए कि जब हम लोग ईश्वर से नेचुरली कनेक्ट कर, कर, हो जाते हैं तो जब तक हम लोग जिए हैं तब तक हम लोग डिसकनेक्ट रहें लेकिन जब हमें परिचय मिल जाता है इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ज्ञान आ जाता है तो हम कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्ट हो जाते ही सारी चीज़ें जो है जो सीक्रेट हैं लाइफ का वो हमें पता चल जाता है और फिर हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं इसलिए लगता है जब भी ज्ञान मिलता है तो हमें लगता है कि हम बहुत देर हो चुका है या हम लोग का बहुत टाइम हो गया है तो लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है तो बस जब से आपको ये ज्ञान की लो मिल जाती है वहीं से आपके जीवन में रोशनी आ जाता है और आप खुद एक मैसेंजर बनके सबको रोशनी देते जाएँ एक रास्ता बताते जाए यही इम्पोर्टेंट है तो बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद शुक्रिया अशिकलरहमान जी आपने अपने अनुभवों को साझा किया हमारे साथ में एंड ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने अशिकुररहमान जी को सुना उनकी स्पोर्ट्स के अनुभवों को सुना और साथ ही साथ अध्यात्म ता कैसे हमारे जीवन में हमारे लाइफ को एनहांस करता है ये हमें विशेष रूप से पता चला उनसे तो निश्चित तौर पे आप अगर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो एक बार इस मेडिटेशन का जो टूल है उसे अपनाएं और जो नॉलेज है जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसे समझें ताकि आपको कहीं भी मुश्किलें ना आए आगे के लाइफ में तो इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं ढेर सारी खुशियाँ आप सभी को सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति ओम शांति हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद बिन माँगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फरियाद में हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में बिन माँगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फरियाद में समझता दिल को हमारे करता मेरी हिफाजत है तुझ पर ही तो हक है सारे तू ही मेरी ताकत है तू ही समझता दिल को हमारे करता मेरी हिफाजत है तुझ पर ही तो हक है सारे तू ही मेरी ताकत है तू ही सबसे पहले, सब तो सब पहले दिल में बाकी सब है बाद में हम तो सदा महूस हुए हैं भगवंत तेरी याद में तू ही सबसे पहले दिल में बाकी सब है बाद में हम तो सदा महफूज है, हुए हैं भगवंत तेरी याद में दिल जो गाता तो गजल है तू ही भरता मुझ में बल है तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें तू ही जीवन सब का तराशे दिल जो गाता तू वो गजल है तू ही भरता मुझ में बल है तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें तू तो ही जीवन सब का तराशे तुमने दे है हर एक खूबे मुझको आशीर्वाद में हम तो सदा महज हुए हैं साहेब तेरी सदा मैं होवे में साहिब तेरी badal खजाने मैंने जाहेदाद में हम तो सदा महफूज फूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जाहेदाद में हम तो सदा महफूज फूज हुए ईश्वर yaar